श्री श्री चैतन्य चेतावली भक्तों के साथ प्रेम रसास्वादन रथा स्वादन सर्वथ्रोक्तुज सर्वस्व भक्त जिन्होंने सांसारिक भोगों को ही सब कुछ समझ रखा है जो विषय भोगों में ही आबद्ध है ऐसे अभक्तों को भगवत रस का स्वादन करना सर्वथा दुर्लभ है जिन्होंने अपना सर्वस्व उस सांवले के कोमल अरुण चरणों में समर्पित कर दिया है जो सर्वतोभावेन उसी के बन गए हैं ऐसे एकांतिक भक्त ही उस रस का स्वादन कर सकते हैं प्रेम की उपमा किससे दें? प्रेम तो एक अनुपमेय वस्तु है स्थावर जंगम चर अचर सजीव तथा निर्जीव सभी में प्रेम समान रूप से व्याप्त हो रहा है संसार में प्रेम ही तो ओतप्रोत भाव से भरा हुआ है जो लोग आकाश को पोला समझते हैं वे भूले हुए हैं आकाश तो लोहे से भी कहीं अधिक ठोस है उसमें तो एक परमाणु भी और नहीं समा सकता वह सद्वृत्ति और दुर्वृत्तियों के भावों से ठूस ठूस कर भरा हुआ है प्रेम प्रेम उन सभी में समान रूप से व्याप्त है प्रेम को चूना मसाला या जोड़ने वाला द्राविक पदार्थ समझना चाहिए प्रेम के कारण ये सभी भाव टिके हुए हैं किंतु प्रेम की उपलब्धि सर्वत्र नहीं होती वह तो भक्तों के ही शरीर में पूर्ण रूप से प्रकट होता है भक्त ही परस्पर में प्रेम रूपी रसायन का निरंतर पान करते रहते हैं उनकी प्रत्येक चेष्टा में प्रेम ही प्रेम होता है वे सदा प्रेम वारुणी पान करके लोक बाह्य उन्मत्त से बने रहते हैं और अपने प्रेमी बंधुओं तथा भक्तों को भी उस वारुणी को भर भर प्याले पिलाते रहते हैं उस अपूर्व आसव का पान करके वे भी मस्त हो जाते हैं निहाल हो जाते हैं धन्य हो जाते हैं लज्जा घृणा तथा भय से रहित होकर वे भी पागलों की भांति प्रलाप करने लगते हैं उन पागलों के चरित्र में कितना आनंद है कैसा अपूर्व रस है उनकी मारपीट गाली गलौज स्तुति प्रार्थना भोजन तथा शयन सभी कामों में प्रेम का संपूर्ण लगा होने से ये सभी काम दिव्य और अलौकिक से प्रतीत होते हैं उनके श्रवण से सहृदय पुरुषों को सुख हो होता है देव उस प्रेमासव के लिए छटपटाने लगते हैं और उसी छटपटाहत के कारण वे अंत में प्रभु प्रेम के अधिकारी बनते हैं महाप्रभु अब भक्तों को साथ लेकर नृत्य प्रति बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं करने लगे जब से जगाई मधाई का उद्धार हुआ और वे अपना सर्वस्व त्याग कर श्रीवास पंडित के यहाँ तब से भक्तों का उत्साह अत्यधिक बढ़ गया है अन्य लोग भी संकीर्तन के महत्व को समझने लगे हैं। अब संकीर्तन की चर्चा नवद्वीप में पहले से भी अधिक होने लगी है निंदक अब भांतिभा के कीर्तन को बदनाम करने की चेष्टा करने लगे हैं पाठक उन निंदकों को निंदा करने दे आप तो अब गौरव की गौर की भक्तों के साथ की हुई अद्भुत लीलाओं का ही रसास्वादन करें मुरारी गुप्त प्रभु के सहपाठी थे वे प्रभु से अवस्था में भी बड़े थे प्रभु उन्हें अत्यधिक प्यार करते और उन्हें अपना बहुत ही अंतरंग भक्त समझते मुरारी का भी प्रभु के चरणों में पूर्ण रित्या अनुराग था वे रामोपासक थे अपने को हनुमान समझकर कर कभी कभी भावावेश में आकर हनुमान जी की भांति हुंकार भी मारने लगते वे सदा अपने को प्रभु का सेवक ही समझते एक दिन प्रभु ने विष्णु भाव में गरुण गरुण कहकर पुकारा बस उसी समय मुरारी ने अपने वस्त्र को दोनों ओर पंखों की तरह फैलाकर प्रभु को जल्दी से अपने कंधे पर चढ़ा लिया और आनंद से इधर उधर आंगन में घूमने लगे यह देखकर भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा उन्हें प्रभु साक्षात चतुर्भुज नारायण की भांति गरुड़ पर चढ़े हुए और चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म चारों वस्तुओं को लिए हुए से प्रतीत होने लगे। भक्त आनंद के सहित नृत्य करने लगे मालती देवी तथा सचि माता आदि अन्य स्त्रियां प्रभु को मुरारी के कंधे पर चढ़ा हुआ देखकर भयभीत होने लगी कुछ काल के अंतर प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ और वे मुरारी के कंधे से नीचे उतरे मुरारी रामोपासक थे प्रभु उनकी एकांत की निष्ठा से पूर्ण रित्रा परिचित थे भक्तों को उनका प्रभाव जताने के निमित्त प्रभु ने एक दिन उनसे एकांत में कहा मुरारी यह बात बिल्कुल ठीक है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं उन्हीं भगवान के अनंत रूपों में से ये भी है भगवान के किसी भी नाम तथा रूप की उपासना करो अंत में सबका फल प्रभु प्राप्ति ही है किंतु श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण लीलाओं में अधिक रस भरा हुआ है तुम श्री राम रूप की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण लीलाओं का आश्रय ग्रहण क्यों नहीं करते है? हमारी हार्दिक इच्छा है कि तुम निरंतर श्री कृष्ण लीलाओं का ही रसास्वादन किया करो आज से श्री कृष्ण को ही अपना सर्वत्व समझ कर की अर्चा पूजा तथा भजन ध्यान किया करो प्रभु के आज्ञा मुरारी ने सिरोधार्य कर ली पर उनके हृदय के खलबली सी मच गई थी वे जन्म से ही रामोपासक थे उनका चित्त तो राम रूप में रमा हुआ था प्रभु उन्हें कृष्णोपासना करने के लिए आज्ञा देते हैं इसी असमंजस में पड़े हुए वे रात्रि भर आंसू बहाते रहे उन्हें क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आई पूरी रात्र रोते रोते ही बिताई दूसरे दिन उन्होंने प्रभु के समीप जाकर दीनता और नम्रता के साथ निवेदन किया प्रभु यह मस्तक तो मैंने राम को बेच दिया है जो माथा श्री राम के चरणों में बिक चुका है वह दूसरे किसी के सामने कैसे न हो सकता है नाथ मैं आत्मघात कर लूँगा मुझसे न तो रामोपासना का परित्याग होगा और न आपकी आज्ञा का ही उल्लंघन करने की मुझमें सामर्थ्य है इतना कहकर मुरारी फूट फूट कर रुदन करने लगे प्रभु इनकी ऐसी इष्ट निष्ठा देख कर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और जल्दी से इनका गाढ़ा आलिंगन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे मुरारी तुम धन्य हो तुम्हें अपने इष्ट में इतनी अधिक निष्ठा है हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद दो कि हमारी भी श्री कृष्ण के पाँच पद्मों में ऐसी ही एकांतिक दृढ़ निष्ठा हो एक दिन प्रभु ने मुरारी से किसी स्त्रोत्र का पाठ करने के लिए कहा मुरानी ने बड़े ही लय और स्वर के साथ सरचित रघुवीराष्ट को सुनाया उसके दो श्लोक यहाँ दिए जाते हैं राजत राजीटमणिदीति दीपितास मुद्यत बृहस्पति कवि विप्रति हम बे कुंडली साम वक्त राम जगत्र सतत भजा भी राव जगत्र भजा भी जिनके दीप्तमान बुकुट में स्थित मणियों में संपूर्ण दिशाएं उद्भाषित हो रही हैं जिनके कानों में बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान दो कुंडल शोभा दे रहे हैं एवं जिनका मुखमंडल कलंक रहित चंद्रमा के समान शीतलता और सुख प्रदान करने वाला है ऐसे तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी का हम भक्ति भाव से स्मरण करते हैं उदीयमान सूर्य की किरणों से विकसित हुए कमल के समान जिनके आनंददायक बड़े बड़े सुंदर नेत्र युगल है बिंबा फल के समान जिनके मनोहर अरुण रंग के औष्टद्वय है एवं मन को हरने वाली जिनकी नुकेली नासिका है जिनके मनोहर हास्य के सम्मुख चंद्रमा की किरणें भी लज्जित हो जाती हैं ऐसे त्रिभुवन के गुरु श्री रामचंद्र जी का भक्तिभाव से हम भजन करते हैं प्रभु इनके इस स्त्रोत्र पाठ से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इनके मस्तक पर रामदास शब्द लिख दिया निम्न श्लोक में इस घटना का कैसा सुंदर और सजीव वर्णन है रघुनंदन राजसिंह वे प्रभु राजसिंह श्री रामचंद्र जी के इन आठ श्लोकों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वैद्य वर मु गुप्त के मस्तक पर अपने श्री चरणों को रखकर कहने लगे तुम्हें मेरी कृपा से श्री की भक्ति प्राप्त प्राप्त हो ऐसा ऐसा कहकर प्रभु प्रभु उनके मस्तक पर रामदास लिख दिया इस प्रकार प्रभु का असीम अनुग्रह प्राप्त करके भावावेश में अपनी पत्नी से खाने के लिए दाल भात मांगा पतिव्रता साध्वी पत्नी ने उसी समय दाल भात परोस कर इनके सामने रख दिया अब तो ये ग्रासों में घील मिला मिलाकर जो भी बाल बच्चा अथवा कोई भी दिखता उसे ही प्रेम पूर्वक खिलाते जाते और स्वयं भी खाते जाते बहुत सा अन्न पृथ्वी पर भी गिरता जाता इस प्रकार से ये कितना खा गए इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं इनकी स्त्री ने जब इनकी ऐसी दशा देखी तब वह चकित रह गई किंतु उस पतिप्राणा नारी ने इनके काम में कुछ हस्तक्षेप नहीं किया इसी प्रकार खा पी सो गए काल जब उठे तो क्या देखते हैं महाप्रभु इनके सामने उपस्थित हैं इन्होंने जल्दी से उठकर प्रभु की चरण वंदना की और उन्हें बैठने के लिए एक सुंदर आसन दिया प्रभु के बैठ जाने पर मुरारी ने विनीत भाव से इस प्रकार असमय में पधारने का कारण जानना चाह प्रभु ने कुछ हंसते हुए कहा तुम्ही तो वैध होकर आफत कर देते हो लाओ कुछ औषधि तो दो आश्चर्य प्रकट करते हुए मुरारी ने पूछा प्रभु औषधि कैसी किस रोग की औषधि चाहिए रात भर में ही क्या विकार हो गया प्रभु ने हसते हुए कहा तुम्हें मालूम नहीं है क्या विकार हो गया अपने स्त्री से तो पूछो रात को तुमने मुझे कितना घृत मिश्रित दाल भात खिला दिया तुम प्रेम से खिलाते जाते थे मैं भला तुम्हारे प्रेम की उपेक्षा कैसे कर सकता था जितना तुमने खिलाया खाता गया अब अजीर्ण हो गया है और उसकी औषधि भी तुम्हारे पास ही रखी है यह देखो यही इस अजीर्ण की औषधि है यह कहते हुए प्रभु वैद्य की खाट के समीप रखे हुए उनके उच्चिष्ट पात्र का जल पान करने लगे मुरारी यह देखकर जल्दी से प्रभु को ऐसा करने से निवारण करने लगे किंतु तब तक प्रभु अंधेरे से अधिक जल आधे से अधिक जल पी गए यह देखकर मुरारी मारे प्रेम के रोते रोते प्रभु के पाद पद में लौटने लगे एक दिन प्रभु ने अत्यंत सहित मुरारी गुप्त से श्री कृष्ण को, को इस प्रकार कसकर बांध दिया है कि यदि वे उससे छूटने की भी इच्छा करे तो नहीं छूट सकते इतना सुनते ही कभी हृदय रखने वाले मुरारी गुप्त ने अपने प्रत्युत्पन्न मती से उसी समय यह श्लोक पढ़कर प्रभु को सुनाया क्वाहम दरिद्रीनिकेतन ब्रह्म बंधु रिस्मा बाहुभ्या परिरमित श्रीमदभागवत सुदामा की उक्ति है सुदामा भगवान की दयालुता और असीम कृपा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं भगवान की दयालुता तो देखिए कहाँ तो मैं सदा पाप कर्मों में रत रहने वाला दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ संपूर्ण ऐश्वर्य के मूलभूत निखिल पुन्याश्रय श्री कृष्ण भगवान तो भी उन्होंने केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए मुझे जाति मात्र के ब्राह्मण को अपनी बाहुओं से आलिंगन किया इसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है केवल कृष्ण की अहेतुकी कृपा ही इसका एकमात्र कारण है इस प्रकार प्रभु विविध प्रकार से मुरारी के सहित प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना मनोविनोद करते रहते थे और मुरारी को उसके द्वारा अनिर्वचनी आनंद प्रदान करते रहते थे अब अद्वैताचार्य के संबंध की भी बातें सुनिए अद्वैताचार्य प्रभु से ही अवस्था में बड़े नहीं थे किंतु संभवतः प्रभु के पूज्य पिता श्री जगन्नाथ मिश्र से भी कुछ बड़े होंगे विद्या में तो ये सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे प्रभु ने जिनसे मंत्र दीक्षा ली थी वे ईश्वरपुरी आचार्य के गुरु भाई थे इस कारण वयोवृद्ध विद्यावृद्ध कुल ब्रिद और संबंध होने के कारण प्रभु इनका गुरु की ही तरह आदर सत्कार किया करते थे इस बात यह बात आचार्य के लिए सही असह्य थी वे प्रभु को अपने चरणों में नृत होकर प्रणाम करते देखकर बड़े लज्जित होते और अपने को बार बार धिक्कार देव प्रभु से दास्य भाव के इच्छुक थे प्रभु उनके ऊपर दास भाव न रखकर गुरु भाव प्रदर्शित किया करते थे इसी कारण वे दुखी होकर हरिदास जी के साथ शांतिपुर चले गए और वहां जाकर विद्यार्थियों को अद्वैत वेदांत पढ़ाने लगे और भक्ति शास्त्र का अभ्यास छोड़कर ज्ञान चर्चा करने लगे प्रभु इनके मनोगत भावों को समझ गए एक दिन आपने नित्यानंद जी से कहा श्रीपाद आचार्य इधर बहुत दिनों से नवदीप नहीं पधारे चलो शांतिपुर चलकर ही उनके दर्शन करा मैं नित्यानंद जी को भला इसमें क्या आपत्ति होनी थी दोनों ही शांतिपुर की ओर चल पड़े दोनों ही एक से मतवाले थे जिन्हें शरीर की सुधी नहीं उन्हें भला रास्ते का क्या पता रहेगा चलते चलते दोनों ही रास्ता भूल गए भूलते भटकते दोनों गंगा जी के किनारे ललितपुर में पहुंचे ललितपुर में पहुँच गंगा जी के किनारे इन्हें एक घर दिखाई दिया लोगों से पूछा क्यों जी यह किसका घर है लोगों ने कहा यह घर गृहस्थी सन्यासी का है यह उत्तर सुनकर प्रभु बड़े जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े और नित्यानंद जी से कहने लगे श्रीपाद यह कैसे आश्चर्य की बात गृहस्थी भी और फिर सन्यासी भी, भी। गृहस्थी सन्यासी तो हमने आज तक कभी नहीं देखा चलो देखे तो सही गृहस्थी सन्यासी कैसे होते हैं नित्यानंद जी यह सुनकर उसी घर की ओर चल पड़े प्रभु भी उनके पीछे पीछे चलने लगे उस घर के द्वार पर पहुंचकर दोनों ने काशाय वस्त्र पहने सन्यासी वेशधारी पुरुष को देखा नित्यानंद जी ने उन्हें नमस्कार किया प्रभु ने सन्यासी समझकर उन्हें श्रद्धा सहित प्रणाम किया सन्यासी के सहित एक परम सुंदर तेजस्वी 23 वर्ष के ब्राह्मण कुमार को अपने घर पर आते देखकर कर सन्यासी जी ने उनकी यथा योग्य अभ्यर्चना की और बैठने को आसन दिया परस्पर में बहुत सी बातें होती रही प्रभु तो सदा प्रेम के भूखे ही बने रहते थे उन्होंने चारों ओर देखते हुए सन्यासी जी से कहा सन्यासी महाराज कुछ कुटिया में हो तो जलपान कराइए सन्यासी जी के घर में दो स्त्रियां थीं उनसे सन्यासी जी ने जलपान लाने के लिए कहा तब तक नित्यानंद जी के सहित प्रभु जल्दी से गंगा स्नान करके आ गए और अपने अपने आसनों पर दोनों ही बैठ गए आषाढ़ का महीना था सन्यासी जी की स्त्री सुंदर सुंदर आम और छिले हुए कटहल के कोए दो पात्रों में सजा कर लाई दो कटोरों में सुंदर दुग्ध भी था तभी जल्दी जल्दी कटहल और आमों को खाने लगे मेरे सन्यासी महाशय वाममार्गी थे यह हम पहले ही बता चुके हैं उस समय बंगाल में वाममार्ग पंथ का प्राबल्य था स्त्री ने पूछा क्या आनंद भी थोड़ा थोड़ी सी ले आऊँ सन्यासी जी ने संकेत द्वारा उसे मना कर दिया स्त्री भीतर चली गई एक बड़े आम को खाते हुए प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा श्रीपाल आनंद क्या वस्तु होता है क्या सन्यासियों की भाषा भी पृथक होती है या गृहस्थी सन्यासियों की यह भाषा है तुम तो गृहस्थी सन्यासी नहीं हो फिर भी जानते ही होगे। प्रभु के इस प्रश्न से नित्यानंद जी हंसने लगे प्रभु ने फिर पूछा त्रीपाल हंसते क्यों हो ठीक ठीक बताओ आनंद क्या है कोई मीठी चीज हो तो मंगाओ दूध के पश्चात मीठा मुंह होगा आम के रस को चूसते हुए नित्यानंद जी ने नि कहा प्रभु ये लोग वाम मार्गी हैं मजिरा को आनंद कहकर पुकारते हैं यह सुनकर प्रभु को बड़ा दुख हुआ वे चारों ओर घिरे हुए सिंह की भांति देखने लगे इतने में ही स्त्री के बुलाने पर सन्यासी महाशय भीतर चले गए उसी समय प्रभु जलपान के बीच में से ही उठकर दौड़ पड़े नित्यानंद जी भी पीछे पीछे दौड़े इन दोनों को जलपान के बीच में ही भागते देख कर सन्यासी जी भी इन्हें लौटाने के लिए चले प्रभु जल्दी से गंगा जी में कूद पड़े और तैरते हुए शांतिपुर की ओर चलने लगे नित्यानंद जी तो तैरने के आचार्य ही थे वे भी प्रभु के पीछे पीछे तैरने लगे गंगा जी के बीच में ही प्रभु को आवेश आ गया दो कोस के लगभग तैरकर ये शांतिपुर के घाट पर पहुंचे और घाट से सीधे ही आचार्य के घर पहुंचे दूर से ही हरिदास जी ने प्रभु को देखकर उनकी चरण वंदना की किंतु प्रभु को कुछ होश नहीं था वे सीधे अद्वैताचार्य के ही समीप पहुंचे उन्हें देखते ही प्रभु ने कहा क्यों फिर सूखा ज्ञान बघाड़ने लगे आचार्य ने कहा सूखा ज्ञान कैसे है ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है भक्ति तो स्त्रियों के लिए है इतना सुनते ही प्रभु जोर से अद्वैताचार्य जी को पीटने लगे सभी लोग आश्चर्य के साथ इस अद्भुत लीला को देख रहे थे किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि प्रभु के इस काम में निवारण करें प्रभु भी बिना कुछ सोचे विचारे बूढ़े आचार्य की पीठ पर थप्पड़ घूसे मार रहे थे जो जो मार पड़ती त्यो ही तो अद्वैत और अधिक प्रसन्न होते मानो प्रभु अपने प्रेम की मार द्वारा ही अद्वैताचार्य के शरीर से प्रेम में प्रेम का संचार कर रहे हैं अद्वैताचार्य के चेहरे पर दुख शोक या विसन्नता अड़ुमात्र नहीं दिखाई देती थी उल्टे वे अधिकाधिक हर्षोन्मत्त तो हो जाते थे खटपट और मार की आवाज सुनकर भीतर से आचार्य की धर्मपत्नी सीता देवी भी निकल आई उन्होंने प्रभु को आचार्य के शरीर पर प्रहार करते देखा तो वे घबरा गई और अधीर होकर कहने लगी हैं हैं प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं बूढ़े आचार्य के ऊपर आपको दया नहीं आती किंतु प्रभु किसी की कुछ सुनते ही नहीं थे आचार्य भी प्रेम में बिहोर हुए मार खाते जाते और नाचते नाचते गौर गुणगान करते जाते इस प्रकार थोड़ी देर के पश्चात प्रभु को मूर्छा आ गई और बेहोश होकर गिर पड़े बाह्य ज्ञान होने पर उन्होंने आचार्य को हर्ष के सहित नित्य करते और अपने चरणों में लौटते हुए देखा तब आप जल्दी से उठकर कहने लगे श्रीहरी श्रीहरी मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया मैंने अचेतना अवस्था में कोई चंचलता तो नहीं कर डाली आप तो मेरे पितृतुल्य है मैं तो भाई अच्छुत के समान आपका पुत्र हूँ अचेतनावस्था में यदि कोई चंचलता मुझसे हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दें इतना कहकर ये चारों ओर देखने लगे सामने सीता देवी को खड़ी हुई देखकर आप उनसे कहने लगी माताजी बड़ी जोर की भूख लग रही है जल्दी से भोजन बनाओ यह कहकर आपने नित्यानंद जी से कहने लगे श्रीपाद चलो जब तक हम जल्दी से गंगा स्नान कर और तब तक माता भात बना रखेंगी इनके बात सुनकर आचार्य हरिदास तथा नित्यानंद जी इनके साथ गंगा जी की ओर चल पड़े चारों ने मिलकर खूब प्रेम पूर्वक स्नान किया स्नान करने के कर आचार्य के घर आ गए आचार्य के पूजा गृह में आकर प्रभु ने भगवान के लिए साष्टांग प्रणाम किया उसी समय आचार्य प्रभु के चरणों में लौट गए आचार्य के चरणों में हरिदास जी लौटे इस प्रकार आचार्य को अपने चरणों में देख प्रभु जल्दी से कानों पर हाथ रखते हुए उठे और अपने दांतों से जीव काटते हुए कहने लगे श्री हरी श्री हरी आप यह हमारे ऊपर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं हम तो आपके पुत्र के समान हैं भोजन तैयार था सभी ने साथ बैठकर बड़े ही प्रेम के साथ भोजन किया रात्रिभर नित्यानंद जी के सहित प्रभु ने आचार्य के घर पर ही निवास किया दूसरे दिन आप गंगा को पार करके उस पार कालना नामक स्थान में पहुंचे वहां पर परम वैष्णव गौरीदास जी घर छोड़कर एकांत में गंगा जी के किनारे रहकर भजन भाव करते थे की तरह हिलते हिलते गौरीदास जी के समीप पहुंचे गौरीदास जी ने प्रभु की प्रशंसा तो बहुत दिनों से सुन रखी थी किंतु उन्हें प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था प्रभु का परिचय पाकर उन्होंने उनकी उन्हों पूजा की और अन्य सामग्रियों से उनका सत्कार किया प्रभु ने उन्हें वह दान देते हुए कहा आप इसके द्वारा संसार सागर में डूबे हुए लोगों का उद्धार कीजिए और उन्हें संसार सागर से पार उतारिए उसे प्रभु की प्रसादी समझकर उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया उनके परलोक गमन के अनंतर उस नाण के अधिपति उनके पट्ट शिष्य श्री हृदय चैतन्य महाराज हुए उन्होंने इस डांड की बड़ी महिमा बताई उनके उत्तराधिकारी महात्मा श्री श्यामानंद जी ने तो संपूर्ण उड़ीसा प्रांत में ही गौर धर्म का बड़ा भारी प्रचार किया संपूर्ण उड़ीसा देश में जो आज गौर धर्म का इतना अधिक प्रचार है उसका सब श्री महात्मा श्यामानंद जी को ही है उन्होंने लाखों उड़ीसा प्रांत निवासियों को गौर भक्त बनाकर उन्हें भगवान नामोपदेश किया सचमित प्रभु प्रदत्त वाण्ड लोगों को संसार सागर से पार उतारने का एक प्रधान कारण बन सका कालना से चलकर का प्रभु फिर नवदीप में ही आकर रहने लगे आचार्य भी बीच बीच में प्रभु के दर्शनों को नवदीप आते थे इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पंडित अपने घर में पितृसा करके पितरों की प्रसन्नता के निमित्त विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रहे थे उसी समय प्रभु वहाँ आ उपस्थित हुए पाठ सुनते सुनते ही प्रभु को वहाँ फिर नृसिहावेश हो आया और वे नृसिंग वेश में आकर हुंकार देने लगे और चारों ओर इधर उधर दौड़ने लगे प्रभु के हुंकार और गर्जना को सुनकर सभी लो लोगों को भयभीत देखकर श्रीवास पंडित ने प्रभु से भाव संबरण करने की प्रार्थना की श्रीवास की प्रार्थना पर प्रभु मृत होकर गिर पड़े और थोड़ी देर में प्रकृतित हो गए एक बार वनमाली आचार्य नाम का एक कर्म ब्राह्मण अपने पुत्र सहित प्रभु के पास आया और उनके पाक पद्मों में प्रणाम करके उसने अपने निष्क्रिति का उपाय पूछा प्रभु ने उसके ऊपर कृपा प्रदर्शित करते हुए कहा इस कल में कर्म कांड की क्रियाओं का सांगोपांग होना बड़ा दुसाध्य है अन्य युगों की भांति इस युग में द्रव्य शुद्धि शरीर शुद्धि बन ही नहीं सकती इसलिए इस युग में तो बस एकमात्र भगवान नाम ही आधार है जैसा कि सभी शास्त्रों में बताया गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम करते व नास्ते व नास्ते व गतिरण्य था प्रभु के उपदेशानुसार वह कर्मकांडी ब्राह्मण परम भागवत वैष्णव बन गया एक दिन प्रभु विष्णु मंडप पर बैठकर कर बलदेव जी के आवेश में आकर मधुलाओ मधुलाओ इस प्रकार कहने लगे नित्यानंद जी समझ गए कि प्रभु को बलदेव जी का आवेश हो आया है इसलिए उन्होंने एक घड़ा गंगा लाकर प्रभु के सम्मुख रख दिया जल पीकर प्रभु जोरों के साथ नृत्य करने लगे और जिस प्रकार बलदेव जी ने यमुना कर्षण लीला की थी उसी का अभिनय करने लगे इस समय बनवाली आचार्य को प्रभु के हाथ में सोने के हल और लांगल दिखाई देने लगे चंद्रशेखर आचार्य को प्रभु बलराम के रूप में दिखने लगे इस प्रकार प्रभु अपने अंतरंग भक्तों को भांति भांति की अलौकिक और प्रेम में दिखाने लगे